आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्कार मैं आपकी दोस्त भारती परिमल आज फुर्सत के पलों में आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नया जी हाँ दोस्तों आज कुछ नए में मेरे पास है दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर जी का एक आलेख आलेख का शीर्षक है समय के उतारे हुए दिन टंगे हैं, अब भी किसी रस्सी पर कोरोना के पहले के दिन वे भी क्या दिन थे समय के वे उतारे हुए दिन अब भी टंगे हैं किसी लॉन, किसी छत या किसी रस्सी पर न वो पुराने हुए न उनका रंग उतरा कहीं से कोई सीवन भी नहीं उधरी हर कोई हर कोई बाढ़ जो रहा है कि कब ये कोरोना काल बीते और कब उन्हीं उतारे हुए दिनों को पहनकर चतुर्दिक घूमे फिरे। बड़ी याद आती है बड़ी याद आती है। धूप लगे आकाश में भी दिन में चांद नजर आता था शहरों में बाजार चहकते थे कस्बू की नुक्कड़ आबाद रहते थे गांव की वो पतली पतली गलियां धीरे-धीरे चलती रहती गांव के बीचों-बीच पीपल कितना कुड़ा करता था। कोने में खड़ा वो पेड़ इमली का उसका गुस्सा नहीं उतरता था दिन भर दिन भर गुस्से में रहता था वो अदरक जैसी मोटी मोटी बाहें लटकती रहती थी सारा दिन खुजलाता रहता था जैसे एक्जिमा हो गया हो वही वही नीचे बैठ कर लोग तो फलक पर तारों का ऐसा जरी का काम नजर आता था जैसे रात में उतरते प्लेन से टिमटिमाता शहर दिखाई देता है अब तो सारे शहर बुजुर्ग से लगते हैं भरी धूप में भी आधी रात का सन्नाटा फैला रहता है की बीमारी है, सब के सब अछूत हो गए हैं किसी के पास जाने का धर्म नहीं बचा किसी को घर बुलाने की शर्म नहीं रही हम छोई मुई के पौधे हो गए हैं जो तर्जनी देखकर भी मुरझा जाते हैं। हैं खैर, खैर यह हुई नए पुराने दिनों की की बात। अब आते मौसम मौसम पर। पेड़ों पोशाकें खबर देती है कि मौसम बदलने वाला है पत्तों के कानों में कुंडलों की तरह लटके मोर खबर देते हैं कि बारी आम की है लेकिन घटते कोरोना केस यह खबर देने में नाकाम है कि बीमारी जाने वाली है दरअसल सरकारें केस छिपा रही है और टेस्ट कम करके केस कम दिखाकर यह जताने में झूठी है कि पिक आ गया है और सब कुछ सामान्य होने वाला है यह तीसरी वक्त खतरनाक लहर को न्यूता देने जैसा है ऐसा ही पहली लहर के बाद नेताओं सरकारों ने किया था दूसरी लहर के रूप में पूरा देश इसका खामियाजा भुगत चुका अब भी भुगत रहा है दक्षिण के कुछ राज्य ईमानदारी से काम कर रहे हैं, खूब टेस्टिंग कर रहे हैं इसलिए वहां केस ज्यादा दिख रहे हैं लेकिन मौतों की संख्या काफी कम है उत्तर के राज्यों में टेस्ट कम कर कोरोना पर जीत बताने के चक्कर में रोज अनगिनत लोग दम तोड़ रहे हैं और सरकारें संतुष्ट हैं। वैक्सीन एकमात्र चारा था बीमारी को रोकने का लेकिन वैक्सीन का टोटा है हर जगह अठारह पार के लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लेकिन न तो उन्हें सेंटर मिल रहा है और न ही स्लॉट करें तो करें क्या एक दो केंद्रों पर 150 डोज लगवा कर सरकार अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रही है अपने दम्भ के पहाड़ों पर चढ़ी सरकारों के इस नजरिए पर याद आते हैं गुलजार जब भी उतरोगे तुम पहाड़ों से नीचे बैठे व्यास के किनारे कुछ पत्थर मिलेंगे पानी में जी करे तो उठा के रख लेना कर हम गिरे थे चोटी से अभी आपने सुना दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर जी का आलेख समय के उतारे हुए दिन टंगे हैं अब भी किसी रस्सी पर तो दोस्तों इसी तरह के समसामयिक पालखों के साथ फिर एक बार आपसे रूबरू होंगी कभी फुर्सत में